देव भारत संस्कृत जिसे सभी यूरोपियन भाषाओं की जननी कहा जाता है उन्नीस की फॉर्स मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा भी संस्कृत है देशभगत रेडियो गर्व महसूस करता है कि संस्कृत जैसी अतुल्य भाषा भारत का हिस्सा है